द्रं कर्णे भी भद्रं रामदेव भद्रम पश्ये मिल स्थिंग स्तुरा सीभ्यशेब तम दिवाय ओ शांति शांति शांति अथर्वेद ये उपनिषद द्वितीय खंड तक तो उस विचार हो गया अब तृतीय खंड आरंभ होने वाला है तृतीय मुंडक के प्रथम खंड आरंभ होगा जिसमें ब्रह्म विद्या की चर्चा हो गई दो विद्याओं की चर्चा बताई थी परा विद्या और अपरा विद्या इस उपनिषद का विषय था अपरा विद्या का विषय हो गया ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी है ये जितने भी है अपराविद्या का विषय है और पराविद्या का विषय कल स्पष्ट रूप से बता दिया था जगत को बाध करना ब्रह्म दृष्टि करना यही आत्मदृष्टि करना जगत को बाध करना यह मुख्य सामा, सामान ये समान अधिकारण बाद समान करने बताया था दो शब्दों का प्रयोग होगा दोनों का अर्थ नहीं रहेगा एक का बाद होना एक को रहना उसको कहते हैं बाद जैसे रात्रि चोर देखा चोर बुद्धि हो गई थी प्रातः हो गया तो तो देखा एक एक एक मनुष्य है है तो बोलते हैं बोलते हैं जो चोर दिखाई दिया चोर नहीं एक ठूठ है ऐसी बुद्धि होती है दोनों बुद्धि नहीं रहती पहले वाली बुद्धि को बाद देती है बाद वाली बुद्धि बाद बोलते हैं स्वराज्य सिद्धि में बृह विद्यारुण स्वामी जी ने कहा चार प्रकार के समान होते हैं दो शब्दों का समान विभक्ति हो तो दो शब्दों को समान बोलते हैं एक दूसरे का समान हो गया एक दूसरे का संबंध समान संबंध होता है बाधा अध्यास विषय षणक्य विषय नाम रोष चतुर्था पतम ट्रिप्पणी में स्वराज्य सिद्धि के उदाहरण दिया था विद्यारुण स्वामी जी की है वो पंचद विद्यारण स्वामी जी है तो व्यावहारिक सत्ता से जब उठेंगे हम पारमार्थिक सत्ता में जाएंगे तभी इसका होगा। व्यावहारिक सत्ता में बाध नहीं हो पाता क्यों सम्ता में बाध्यवादक भाव नहीं होता विषम सत्ता में होता है वेदांत में तीन सत्ता की चर्चा है पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न जो पदार्थ है रज्जु सर्पादी है रज्जु में सर्पादी भाषण एक प्रातभाषिक सत्ता में जब तक तो प्रतीति है तब तक है आगे पीछे नहीं है वो स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में होते आगे नहीं ये जागृत वाले थोड़ा ज्यादा आयु वाले दिखाई पड़ते हैं ये व्यावहारिक है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक स्वर्ग भी है नरक भी है सब कुछ है पुराण आदि जो बोल रहे हैं कोई झूठ नहीं सत्य है स्वप्न में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए जब तक स्वप्न में होता है तब तक सत्य होता है हाँ वहां से जब विषम सत्ता में आ जाता है व्यावहारिक सत्ता में तब स्वप्न को हम मिथ्या कहते हैं वहां बैठकर के मिथ्या घोषित नहीं करना व्यावहारिक सत्ता में बैठकर व्यवहार को मिथ्या घोषित नहीं करना व्यवहार को मिथ्या वेदांत ने कब माना है जब महापुरुषों की दृष्टि आत्मदृष्टि हो जाती है तब ये बच जाता है पारमार्थिक सत्ता में जो पहुंच गए उनकी दृष्टि में जगत का बाद हो जाता है चर्चा कल हो गई थी माने ब्रह्म ही वेदम सर्वम इत्यादि कहा था ये सब कुछ ब्रह्म ही तो है माने सब कुछ नहीं ब्रह्म है बाद सबको बाद करके ब्रह्म दृष्टि करना वो आत्मदृष्टि कालीन बात है आरमाथिक सत्ता में पर यह स्थिति हो जाती है ये कहा था तो अब क्या रह गया आगे <laughs> अब कहना चाहते हैं ठीक है बोलते हैं ये भाषण में परा विद्याद्या की चर्चा हो गई ब्रह्म वेदम होता आत्म प्राप्ति की विद्या थी वो बता दिया गया यद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्य थे यहा अक्षरम अधिगम्य थे ऐसा कहा था अथा परा यद अक्षरम अधिगम्य जिस विद्या से उस अक्षर पुरुष नामक अक्षर जिसको आत्मा को पुरुष शब्द शिका पुरुष नामक जो अक्षर है अक्षर तत्व तो जो सत्य है उसको जाना जाता अधिकमते जाना जाता है उस विद्या की कहानी पूरी हो गई यदि अधिगम एक हृदय ग्रंथ आदि संसार कारण से अत्यंत जिसके ज्ञान होने पर जिस आत्मा के ज्ञान अधिगम मन ज्ञान जिस आत्मा के ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथियादि माने जितने भी हमारे हृदय में जड़ चेतन की जो बंधन एकता है हृदय एक हृदय ग्रंथि, ग्रंथि आदि संसार कारण जब तक जड़ चेतन की एकता बनी रहती है तब तक संसार का कारण हो जाता है वासना का अक्षय जब तक नहीं होता अविद्या से वासना को भी लिया जाता तो तब तक संसार चलता रहेगा संसार के कारण यही अविद्यादि यही थे जिस पराविद्या के द्वारा आत्यंतिक विनाश हो जाता है जब आत्मज्ञान होगा तो फिर ये जड़ चेतन के संबंध आदि नहीं रहेगा तादात में हट जाएगा ये कहा था तब दर्शन उपाय और उसके दर्शन ज्ञान का उपाय भी बता दिया। पराविद्या के बने आत्मज्ञान उसके दर्शन उस ज्ञान का पराविद्या का जो विषय है आत्मा उसके आत्मदर्शन के उपाय भी कह दिया योग योग, यो, योग से कहा यहाँ कैसा योगि धनुरादि की कल्पना कर दी आत्मा प्रणमा अप्रमत्तेन भवित इत्यादि शब्दों के द्वारा योग बताया ऐसे ऐसे करना पड़ेगा प्रण रूपी धनुष में जीव रूपी बाण को चढ़ा देना लक्ष्य ब्रह्म ब्रह्म होगा और प्रमाद रहित देहात्म बुद्धि से अतिरिक्त होकर के रहे मेरे विषय विषय की तरफ ध्यान न दे विषय की तरफ इंद्रियों को नियंत्रण करना ही प्रमाद रहित है विषयों की तरफ इंद्रियों को जाने देना ही प्रमाद है प्रमाद रहित होकर के वेदन करना चाहिए जैसे बाढ़ जाकर के लक्ष्य में एक हो जाता है वापस नहीं आता ठीक इस प्रकार जब हम ब्रह्माष्टम में एक बार जीव पहुंच जाए तो फिर वापस नहीं लाना चाहिए वहीं रखना चाहिए हम ब्रह्माष्टमी को बनाए रखना चाहिए इत्यादि कल्पना कर दी थी तदर्शन उपाय उपाय बताया योग कौन योग है धनुरादि उपादान कल्पना या उप धनुष की ग्रहण करना उपादान माने ग्रहण करना धनुरादि उठाना पड़ेगा तभी वो हो आत्मज्ञान होगा इत्यादि कहा अब अथ इधानीम तत्साहिणी सत्यादि साधना वक्तव्या तदर्थम उत्तरा उत्तरारंभ अब कहना चाहते हैं उस योग बता दिया था प्रणब तो को धनुष बना करके चलना कहा था उसके सहकारी साधन है कुछ उसको बताना है आगे ये तृतीय मुंडक में उसके सहकारी साधन जिससे कि आप उस धनुष आदि को उठा पाएंगे जीव को ब्रह्म भाव में ले जा पाएंगे जिसके सहयोगी होने पर होगा अथ इधान तृतीय मुंडक में तत्सहकारिणी वो जो धनुष आदि योग बताया था उसके सहकारी साधन सत्यादि या पंचम मंत्र में इसी में आएगा इसी प्रथम मुंडक के प्रथम पंचम मंत्र में आएगा सत्यादि की चर्चा करेंगे सत्य न लभ्य तपसा ये सात्मा, सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्यम इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा आत्मा की अगर आप उपलब्धि चाहते हैं तो जीवन में मिथ्या भाषा में करना चाहिए सत्य न लभ्य सत्य के द्वारा ही आप की प्राप्ति हो सकती है है भाषण है आत्मा। सत्य न लभ्य तपसा तपस्या से प्राप्त होता है आत्मा कौन सा तप जब उसके अर्थ करके बाद से हमें कहेंगे मन और इंद्रियों को एकाग्र रखना सबसे बड़ा तप है जिसने मन को और इंद्रियों को एकाग्र रखा है उसी को आत्मा की उपलब्धि हो सकती है सत्य न लभ्य तपसा है ज्ञान है ना यथार्थ ज्ञान से ही आत्मों की प्राप्ति होती है प्राप्ति माने आत्मा प्राप्त उपलब्धि होगी सम्यक ज्ञान है अच्छा। ना ब्रह्मचर्य नित्यम और ब्रह्मचर्य साधन जिसने अपनाया हो उसके द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि हो सकती है अन्य के द्वारा नहीं हो सकती इत्यादि साधन करना वो नित्यम लगा दिया हम भी समय समय पर सत्य बोलते हैं किंतु ज्यादातर हम झूठ बोलते हैं ऐसा काम नहीं करेगा सत्य काम नहीं करेगा नित्यम सत्य वो नित्य पद आएगा वहां सबके साथ अन्दय होगा हमेशा सत्यभाषी होना चाहिए और तपस्या कभी कभी इंद्रिय संबंध स्वता हो जाता है एकाएक स्वाभाविक होगा उससे काम नहीं चलेगा नित्यम तपसा इंद्रिय समय भी हमेशा चाहिए आत्मा प्राप्ति करनी हो तो वो नित्य सबके साथ संबंध होगा समय ज्ञान और ब्रह्मचर्य नित्य होना चाहिए कभी कभी से काम नहीं चल यही साधन बतलाना है जो योग के लिए सहयोगी साधन है मैंने आत्म प्राप्ति के साधन योग बता दिया है पहले और उस योग के लिए सहकारी साधन का विधान करना है यह बोलना चाह रहे हैं अब तृतीय मुंडल में सत्यादि तारी तत्सहिणी माने यथोक्त योग सहकारिणी टिप्पणी कार ने कहा बताया हुआ योग है प्रबोधम सरोम तलक्ष्य मुच्छ्य अप्रमत दबर्व तन्व भवित इत्यादि मंत्रों में कहा गया था योग बताया था उसको उसी के जो सहकारी साधन है क्या है सत्याधि साधना सत्याधि साधन इसी के पंचम मंत्र में आएगा प्रथम प्रथम पंचम मंत्र में आएगा वह मंत्र है सत्य रत्मा इत्यादि मंत्र है ये बता दिया वक्तव्य ऐसा कहना बाकी है इसलिए इति तदर्थम उत्तरा उत्तर आरंभ उसी के लिए सत्याधि साधन का विधान करने के लिए जिसके की जिससे की आपके योग सिद्ध हो जाए जिस धनुष आदि को उठा सके आप ब्रह्म में वेदन कर सके जीव भाव को मिला करके ब्रह्म भाव में जा सके जिससे होगा तो सत्यादि सहकारी चाहिए इसके लिए आगे का ग्रंथ का आरंभ करते हैं ये कह रहे हैं आगे कहते हैं प्राधान्य न तत्व तो निर्धारण प्रकारांतरण करिय थे तत्व तो का निर्धारण आत्मस्वरूप का निर्धारण कई प्रकार कर चुके फिर प्रकार बदल करके आत्मा का निर्धारण भी करना है इस तृतीय मंडल खाली योग के साधन सहकारी साधन सत्यादि का विधान मात्र नहीं है प्रकार बदल करके सूक्ष्म विषय है किसी प्रकार से व्यक्ति समझ जाए इसके लिए प्रकार बदल करके उस आत्मा की प्राप्ति के और चुनताएंगे प्राधान्य न तत्व तो निर्धारण मुख्य रूप से उस आत्म तत्व तो का निर्धारण निश्चय भी कराना है निर्धारण चाहिए प्रकारांतरण किया जाता है कुछ अलग ढंग से बताएंगे तो अत्यंत है पहले आत्मा का निर्धारण बहुत बार कर दिया फिर भी अत्यंत दुर्वगा बड़े दुखे ना अवगाहि तो इति ये बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है छानबीन करना बड़ा मुश्किल है ये शरीर आदि में इतने उलझन है इनसे आत्मबुद्धि हटा करके आत्मा में स्थिर करना इतना सरल नहीं इसलिए बार बार प्रकार बदल करके बता रहे अत्यंत दुर्वगा्य अत्यंत कठिनाई से प्राप्य होता है आत्मा कृतम किया है तत्व तो का निर्धारण नहीं किया नहीं बहुत बार कर चुके फिर भी प्रकार बदल करके करना चाहते हैं उसी के निर्धारण करने के लिए क्यों तो दुर्वगाह्य है उसको जानना इतना सरल नहीं है कृतम तत्र सूत्र मंत्र उसमें संक्षेप में यह मंत्र है इस मुंडक तो का एक संक्षेप सूत्र मान संक्षेपूत संक्षिप्त स्वरूप मंत्र है संक्षेप मंत्र है परमार्थ वस्तु अवधारणार्थकूत जो मंत्र है परमार्थ वस्तु का अवधारण के लिए यहाँ मंत्र लाया जाता है मंत्र का उपन्यास किया जाता है मान मंत्र का प्रयोग कर जाता है यहाँ उस परमार्थ तत्व आत्म तत्व उसके निर्धारण करने के लिए उसी के लिए अवधारण निश्चय कराने के लिए उसको उपन्यास किया जाता है एक मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते भयोरण्य स्वादु स्वादुपत्ती सुपर्ण सूजा सखाया सामनम परशरन पिप्पल ये दौश शब्द है वेद में दुआ बना रखा है और सुपर्ण है सुपर्णा बना रखा है सयुजऊ है सयुजा को सखाया ऐसा बना रखा है तो है, में बहुत, है।, है। सम्य। सम्य। में बहुत सारे बहुलता से प्रयोग हो जाता है लोग में सखायऊ बोलते हैं सखाया बोल रखा है सयुजऊ कहना चाहिए सयुजा सुपर्ण बोलना चाहिए कहते दो पक्षिया है इस शरीर में बोलते हैं जैसे पक्षी के कई वृक्ष में आना जाना पक्षी करते हैं आज इस वृक्ष में तो कल दूसरे वृक्ष में बाश बैठ अलग अलग-अलग वृक्ष में जाते हैं वैसे ये भी या आत्मा भी कई वृक्षों में जा चुका है आगे भी कई वृक्षों में जाने वाला है शरीर भी वृक्ष में बदलता रहता है जैसे पक्षियां एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को बदलती है उसी प्रकार पक्षियां बदलते हैं ठीक इसी प्रकार ये आत्म जीवात्मा जो हो ये भी बदलता रहता है ऐसे दो आत्मा यहाँ है कहते हैं एक तो नियम्य आत्मा है एक नियंता आत्मा है माना जीव और ईश्वर करके बोला जाता है दो यहां तत्व है एक अंतर्यामी है और एक परमाता बन के बैठा है दो आत्मा है ऐसा कहा। दो सुपर्ण सुपर्ण माना पक्षी दो पक्षी है यहाँ कोई आत्मा की चर्चा कर है प्रकार बदल करके कर रहा है सयुजु साथ साथ चलने वाले हैं ये सहभावी है कभी भी अलग नहीं होते जहां घटाकाश होगा वहां महाकाश अवश्य रहेगा जहाँ जीवत्व आएगा वहां वास्तव में परमात्मा होगा ही होगा सहभागी दोनों साथ साथ चलने वाले। समान शब्दों का प्रयोग होता है उसको सखा बोलते है। शाहे। शाहे। शाहे हैं सखाय सखा है दोनों माने सखा माने एक ही शब्द से दोनों को बोला जाता है वो भी चेतन है ये भी चेतन है जीव भी चेतन में परमात्मा भी चेतन में है एक ही शब्दों का दोनों के लिए प्रयोग होता है इसलिए सखा कहा जाता है समानम ख्या लोकहित सखा <k खेंगे> समानम वृक्ष परिश हो जाते यह दोनों के दोनों एक ही वृक्ष में बैठे हुए हैं कहते हैं संबंध रखते एक ही वृक्ष में शरीर रूपी वृक्ष है, प्रसनाद वृक्ष कट जाता है इसलिए इसको वृक्ष कहते हैं शरीर भी वृक्ष है नष्ट हो जाता है तयोर अन्य पिपलम स्वादु अति उन दोनों में से तयोग माने उन दोनों में से दो आत्मा की चर्चा होनी है यहाँ दो आत्मा है उनमें से एक पलम स्वादी अन्य माने आत्मा जीवात्मा जिसको बोलते हैं अपना पूर्वकृत कर्म का जो फल है उसमें पिप्पल शब्द से बोला जहां कर्म का फल स्वादुवत्ती उसको भोगता है कर्म का फल भोगता है मान सुख दुख का अनुभव करता है कर्म का फल भोगते समय में कहीं से भी चलेंगे अंत में सुख या दुख दो ही हाथ में आना है हाँ, वही कर्म का फल है अनुभव तो हमें सुख या दुख का ही होगा सारे विषय कोई भी विषय मिलेगा कर्म के आधार पर वो पांच विषयों में से किसी एक विषय के रूप में हमारे सामने आएगा शब्द स्पर्श रूप का ग्रहण करने के समय वही पांच में से कोई एक विषय होते हैं वही हमारे सामने हो जाते हैं उसके भी पांचों का विषय का अनुभव जो मुख्य फल के है अनुभव होगा सुख का अनुभव या दुख का अनुभव विषय ग्रहण ग्रांसी या तो सुख होगा या दुख होगा दोनों में से एक परिणाम होना है उसका तो उसका परिणाम वही है वो अनुभव उसी को यहाँ पर पिपल सब जैसे कहा सुख दुख का जो अनुभव है अपने कर्मों का फल उसको भोगता है अति माने खाता है भोगता है स्वाद स्वादी अपने कर्म का फल को उपभोग करता है एक आत्मा ऐसा है अनशन अन्य विचार का स्थिति दूसरा जो आत्मा है नस्न ना खाता हुआ केवल देखता रहता विचार थी देखते साक्षी बनकर के देखता रहता है यहां साक्षी भी है प्रमाता भी है दोनों है प्रमाता कर्म का फल का भोग कर रहा है सुखी दुखी हो रहा है साक्षी तटस्थ होकर के देख रहा है दो आत्मा है यहां ऐसा कहा भाष्य <स्थाथ> में कहते हैं दुआ ने दो सुपरणाम सुपर्ण दो आत्मा की चर्चा है ये शरीर में दो आत्मा है ऐसा बोल रहे हैं रहेपर्ण सुपर्ण शोन पतनौ अच्छे पतन इनके यहां से वहां वहां से वहां जाते रहते हैं जैसे पक्षियां एक वृक्ष छोड़ के दूसरे वृक्ष पर चली जाती हैं उसी प्रकार ये आत्मा भी एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है थोड़े दिन यहां रहेगा जैसे पक्षियों का रात्रि निवास ऐसा है पक्षियां रात भर एक वृक्ष में रह गई दूसरे दिन कहा चली ये पता ये किसी प्रकार का जीवन है तो द्वा दोपर्ण मान सुपर्ण शोभन पतनो जिनके पतन माना चलना शोभन है सुंदर है कई शरीर छोड़ चुके हैं और कई शरीर आगे पकड़ने वाले है चलता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक धारा चलती रहेगी ऐसा है सुपर्ण पक्षी सामान्या अथवा पक्षी के समा सादृश्य वाले से जैसे पक्षियां चलती रहती एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष में से यहां भी एक शरीर छोड़कर अन्य शरीर में जा रहा सुपर्ण कहा सुपर्ण टिप्पणी है तीन नंबर सुपर्ण यदि पक्षिओ इत्य दो पक्षियां हैं कहा आत्मा को पक्षी शब्द से कहा सुपर्ण सयुजा आगे सयुज सह सर्वदा युक्त निरंतर साथ में रहते हैं दोनों देखो जहां पर घटाकाश होता है हम घटरूपी उपाधि करके घटाकाश बोलते हैं महाकाश रहता ही है इसी प्रकार जहां परमाता रहेगा वहां परमात्मा रहेगा ही रहेगा परमाता है परमात्मा है सयुजु शायुजाव मैं सयुजा मान सयुज शायुजाव दो वचन है वो सह व सर्वदा युक्त हो साथ साथ ही हमेशा साथ साथ रहने वाले हैं सखाया, सखाया। आगे सखाया है सखाया। दो सखाया है, मित्र हैं दोनों दोनों आत्मा माने समान आख्य शब्द से कहा जाता है परमात्मा भी चेतन है तो परमाता जी भी चेतन है समान आख्या समान आख्यानौ समान आख्यान है जिनका आख्यान मैंने कथन होता है चेतन रूप से कथन होता है दोनों चार की टिप्पणी समान आख्यान चैतन्य मित्र तुल्य अभिधान हो चैतन्य करके दोनों को कहा जाता है यही सखा परमात्मा को भी चेतन मानते हैं जीवात्मा को भी चेतन कहते हैं दोनों को चेतन कहते हैं भाष्य में कहते हैं समान अभिव्यक्ति कारण दोनों के अभिव्यक्ति के कारण समान है चेतन रूप से अभिव्यक्ति होती है दोनों की कारणव एवं भूत भूत संत इस प्रकार के हैं पांच की टिप्पणी समान अभिव्यक्त कारण यदि समान देहांतात्मकम तुल्यम वेदांत वाक्यात्मकम उपलब्धि कारण व यही हो कहते समान है देह के भीतर में अंतकरण दोनों समान में है वहीं पर अंतकरण में साक्षी भाव में अंतकरण में प्रमाता भाव में तुल्य है अथवा वेदांत तो वाक्य स्वरूप उपलब्धिकारण कारण वेदांत वाक्य से उपलब्धि हो जाती है जिनका यही हो जिनकी उपलब्धि होती है ये चर्चा आत्मा अनात्मा चर्चा कहा है आत्मा परमात्मा की चर्चा वेदांत में है लोगों की चर्चा होगी पुराण आदि में आत्मा और परमात्मा की चर्चा तो वेदांत वेदांतम ही है में कहते हैं समान अभिव्यक्ति कारण एवं भूत संतो इस प्रकार के दो साथी हैं मानी एक साथ चलने वाले हैं ब्रिक्षं। समानम अविशेष उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम समानम वृक्षम परिशस्व जाते का अर्थ करते हैं समान मान क्या है अभि... अविशेषम उपलब्धि स्थानतया समान है दोनों के उपलब्धि स्थान यही शरीर अंतकरण में दोनों की उपलब्धि होती है दोनों की उपलब्धि यही बना है एक ही स्थान है इसलिए समान कहा समानम माने अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया अविशेष है समान तो है बराबर उपलब्धि के अधिष्ठान दोनों का एक ही अधिष्ठानतया एकम वृक्षम एक ही वृक्ष है माना शरीर वो वृक्ष कहा परिश्व जाते इत्यादि आएगा टिप्पणी छह नंबर की आश्रय तैयार एक ही वृक्ष में आश्रित है दोनों जीवात्मा और परमात्मा दोनों यही आश्रित है अधिष्ठान रूप से आश्रित होने से वृक्षम माने वृक्षम एवं उच्छेद सा, उच्छेद सामान्या शरीरम वृक्षम शरीर को यह वृक्ष कहा है समानम वृक्षम शरीर क्यों वृक्ष जैसे उच्छेद हो जाता है कट जाता है नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ये भी एक दिन नष्ट होने वाला है इसलिए इसको वृक्ष शब्द से कहा शरीर को यह समान वृक्षम वृक्षम एवं उच्छेदन सामान्य जैसे उच्छेदन हो जाता है वृक्ष तो का नष्ट हो जाता है ठीक इस प्रकार ये भी वैसा ही है शरीरम वृक्षम ये शरीर को वृक्ष कहा परिष्ट जाते मन परिषद इस शरीर में बैठे हैं दोनों आश्रित है जीवात्मा परमात्मा दोनों आश्रित हैं आगे कहते हैं सुपर्ण इवा एकम वृक्ष हम फल उपभोग दोनों हैं किसके लिए फल के उपभोग करने के लिए वृक्ष में पक्षी क्यों बैठते हैं फल खाने के लिए उसी प्रकार यहां भी जीवात्मा परमात्मा दोनों बैठे हैं किंतु एक तो फल खाने के लिए बैठा हुआ है फल मान पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए सुख या दुख कर्मों का फल अंतिम दृढ़ा यही होता सुख या दुख दो में से एक होता है कोई भी विषय हम एकत्रित करेंगे अंतिम परिणाम सुख या दुख दो में से एक आत्मये आना है वही मन में सुख मिलना या दुख मिलना इतना ही तो एक ऐसा है कहा एकम वृक्षम फल उपभोग एक ही वृक्ष में बैठे हैं दोनों पक्ष दोनों आत्मा किसके लिए फल के उपभोग करने के लिए पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए है अयम अच्छा। है वृक्ष जो वृक्ष है शरीर रूपी वृक्ष कैसा है इसकी चर्चा, चर्चा करते हैं जो शरीर रूपी वृक्ष कैसा है जरा चर्चा करते हैं ऊर्ध मूल अभाक्ष अस्वत्व हो अभ्यक्त मूल प्रभाव इत्यादि ये जो उर्दो मूल है इसके जो मूल कारण है परमात्मा ऊपर है उर्दो वाला, उर्दो मूल वाला उर्धव मूल ऊर्ध मूल संसार वृक्ष मूल वाला है ये शरीर रूपी वृक्ष इसके परम कारण परमात्मा ऊपर अबाक शाखा जिसकी शाखाए नीचे हैं ये संसार वृक्ष ऐसा है अबाक को अश्वत्था स्व अपी तिष्ठ नवा ये अश्वत्था कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है इसलिए अश्वत्था बोला इसको ये शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं इस मकान आदि का भी स्थिति है हो सकता अगले क्षण में भूकंप आदि हो जाए कहाँ चला जाए कोई पता नहीं कल तक भी स्थिति की संभावना जिनकी न हो उनको अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभाव और ये इसके मूल उत्पत्ति कारण क्या है तो अव्यक्त है प्रकृति है माया है उससे ये उत्पन्न होता है इसका मूल कारण वही है ये शरीर का मूल कारण अज्ञान अविद्या माया अव्यक्त मूल प्रभाव अव्यक्त जो मूल है वही उत्पत्ति स्थान है जिसका ये शरीर का ऐसा क्षेत्र संज्ञ कहा गीता में त्रयोदश अध्याय में जिसको क्षेत्र नाम दिया क्षेत्र और क्षेत्र के दो की चर्चा है त्रयोदश अध्याय में इधम शरीदम कौनते यत्र हे कौनते हे अर्जुन यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है खेत क्षेत्र कहा जाता है और इसको जानने वाला जो बैठा हुआ है उसको क्षेत्र क्या कहा जाता है जो आत्मा को क्षेत्र कहा शरीर को क्षेत्र ये कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र शरीर कैसा है क्षेत्र नाम है इसका गीता के त्रयोदश अध्याय में कहा है क्षेत्र नाम दिया है जिसको। एक नंबर टिप्पणी क्षेत्र संज्ञ कम कौन दे क्षेत्रवित इति स्मृति स्मृति गीता है भगवत गीता है ऐसी स्मृति है क्षेत्र नाम का है सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय फल भोगने के लिए सभी प्राणियों को स्थूल शरीर लेना जरूरी है उसके बिना फल भोग नहीं सकता जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का में, कर्म फल का भोग नहीं होता कर्म फल का भोग करने के लिए चौरासी लाख योन में से कोई भी योनि हो अभी मनुष्य योनि में हम बैठे हैं वह सकता अन्य योनि में सभी योनियों में कर्म का फल भोगने के लिए वहां पर जाना पड़ता है यही कहा सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय ये शरीर ऐसा है सभी प्राणियों का कर्म का फल का आश्रय है फूल शरीर होने पर ही कर्म फल भोग जाता है तो कर्म का फल सुख दुख होना है तो उसके आश्रय शरीर हो जाता है शरीर अवस्था में शरीर अवस्था में ही हम सुख दुख आदि का अनुभव कर पाते हैं फूल शरीर से प्रयोग होने पर नहीं कर पाते सर्व प्राणी चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो चौरासी लाख की में प्राणी मात्र के प्रति कर्म फल का आश्रय होता है शरीर श्र यह ऐसा ये संसार वृक्ष है ये शरीर ऐसा वृक्ष है फल देता है सभी प्राणियों का शरीर फल भोगाने के लिए होता है जैसे वृक्ष में फल लगते हैं या फल है क्या फल है सुख या दुख दो में से एक होना है ये फलाश्रय तम परिसक्तो ऐसे समानम वृक्ष में हो जाते वो दो आत्मा ऐसे शरीर में परिसक्त है उसमें आसक्ति करके बैठे हुए हैं मिलकर मिल करके बैठे है शरीर में है दो आत्मा परिशक्त हो सुपर्ण जैसे पक्षी वृक्ष में आश्रय लेते हैं उसी प्रकार ये आत्मा, ये शरीर में आश्रित है आश्रय लेके बैठा हुआ है दोनों आत्मा है जहां जीवात्मा होगा वहां परमात्मा जरूर रहेगा क्योंकि घटाकाश बनने के पहले भी महाकाश होता ही है घटाकाश बनने पर भी महाकाश कहीं गया हुआ होता नहीं ऐसे यहां भी है जीवात्मा अंतकरण बनने के बाद परमाता करके हम बोलने लग गए जीवात्मा कहने लग गए अंतकरण बनने के बाद अंतकरण बनने के पहले भी परमात्मा तो था व्यापक व्यापक परमात्मा का अभाव है क्या अभाव नहीं है परमात्मा तो था ही था जब अंतकरण रूपी उपाधि बन गई उपाधि बनने के कारण हम वहां पर एक अलग से बोलने लगे जीवात्मा तो वहां जीवात्मा है तो परमात्मा पहले से जो है वो तो है ही है दोनों आत्मा है दो आत्मा परिष्दों हाँ। का अर्थ करते हैं सुपरों विद्या काम कर्म बासनाश्रय लिंग उपाधि आत्मा ईश्वर कहते हाँ। हैं सुपरो इव जैसे पक्षियां आश्रित हो जाते हैं वृक्ष में उसी प्रकार वृक्ष में आश्रित है दो आत्मा जीवात्मा और परमात्मा शरीर वृक्ष में आश्रित है कैसा है अविद्या काम कर्म बासनाश्रय लिंग उपाधि आत्मा एक तो आत्मा ऐसा है अविद्या काम और कर्म जब तक अज्ञान है विषयों की इच्छा होगी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक की विषयों की इच्छा होगी फिर उसके बाद तद तो अनुकूल कर्म करेगा इच्छा का जो विषय बन गया जिस कर्म के माध्यम से उसकी उपलब्धि होनी होगी कर्म करना यही चलता रहता है कहा अविद्या काम कर्म वासना अविद्या से इच्छा इच्छा से होगा कर्म कर्म से संस्कार बनेगा फिर उसका बस यही समय का आश्रय कौन है लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है इनका आश्रय होता है सूक्ष्म शरीर वही लिंग शरीर उपाधि वाला एक आत्मा ऐसा है जीवात्मा जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला है ऐसा और दूसरा ईश्वर नाम दिया है जिसको ईश्वर हो एक आत्मा तो जीवात्मा है ईश्वर नाम देते हैं दो आत्मा है कहा उन दोनों आत्माओं में से जीवात्मा परमात्मा दोनों यहाँ है किंतु दोनों में से एक तो कर्म फल का भोग फल भोगता है उस वृक्ष में बैठ करके फल खाता है और दूसरा बिना खाए देखता रहता है ऐसे दो आत्मा परमात्मा के लिए खाने की आवश्यकता नहीं है जीव को चाहिए भोग भोग भोगना जीव का काम है तय हो उन दोनों में से ये जीवात्मा परमात्मा दोनों में से परिश्व शरीर में आश्रित जो दो आत्मा है उन दोनों में अन्य मैने एक तयोर अन्या उन दोनों में से एक आत्मा एक कौन क्षेत्र क्षेत्र इस क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्र कहलाता है जो? जीवात्मा वह आत्मा लिंग उपाधि वृक्षम आश्रित है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि में आश्रित जो जीवात्मा है वह पिपलम माने कर्म निष्पन्नम कर्म के द्वारा तैयार होने वाला जो फल को यहां पिप्पल कहा कर्म निष्पन्नम पूर्वकृत कर्मों का जो फल होगा निष्पन्न कर्म के माध्यम से तैयार होता है जो फल फल क्या है सुख या दुख दोनों में से एक ऐसे आपका कर्म होगा शुभ कर्म किया होगा तो सुख अशुभ कर्म किया होता है दुख यही फल तो यही अंतिम में जाकर परिणाम यही होना है कैसे भी चलेंगे सुख या दुख दोनों में से कोई है साक्षात्कार अनुभव होना ही फल है पिप्पलम कर्म निष्पन्नम कर्म से तैयार होने वाला सुख दुख लक्षण फल यही इस वृक्ष में ऐसा फल है ऐसा फल है सुख या दुख स्वरूप फल है कोई भी विषय आप लाएंगे भोगेंगे अंत में स्वाद सुख या दुख का अनुभव होना यही और कुछ नहीं दो में से एक होना है कोई विषय आएगा दुख देगा दुख का अनुभव करना पड़ेगा कोई विषय सामने अनु सुख का अनुभव होगा ये दो में से एक है एक फल है सुख दुख लक्षण सुख दुख स्वरूप जो फल है फल ऐसा फल है उनमें से एक फल भोगता है तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति स्वादु फल को खाता है अपना किया हुआ पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता है सुख दुख का अनुभव करता है एक आत्मा ऐसा स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वरूपम अनेक प्रकार के जो ज्ञान अनुभव है सुख का अनुभव भी एक प्रकार का नहीं होता दुख का अनुभव भी एक प्रकार का नहीं होगा एक सामान्य दुख होगा एक विशेष दुख होगा एक मध्यम दुख होगा थोड़ा कांटा चुभने से भी दुख होता है और अंगुली करने पर भी दुख होता है पैर टूटने पर भी दुख होता है दुख का भी तारतम्य भाव है समान दुख नहीं है कांटा सुखने पे और पैर टूटने में समान दुख होगा नहीं। वैसे सुख भी हाँ, जैसे जैसे विषय है सुख का भी तारतम्य है बराबर एक ही जैसा नहीं होता हल्का सुख है मध्यम सुख है विशेष सुख है कई प्रकार हो जाता है जैसे जैसे विषय हमारे सामने होते जैसे जैसे हमने कर्म किया होगा उसके आधार पर सुख या दुख के अनुभव चल रहा है यही फल है ये बता रहे हैं तो स्वादु कहा ना पिपलम स्वादु वक्ति बड़ा स्वाद वाला कर्म फल खाता है भोगता है तो स्वादु का अर्थ करते हैं अनेक विचित्र वेदना स्वरूप अनेक अनेक विचित्र प्रकार के ज्ञान का अनुभव होना सुख दुख का अनुभव होना यही है यहां स्वादु का अर्थ ऐसा स्वरूपम स्वाद्ति ऐसे स्वाद वाला फल को भोगता है एक ऐसा आत्मा है कहा भक्ष अति का अर्थ भक्ति करते खाता है फल भोगता है एक आत्मा तो ऐसा है माने उपभूंगते उसी का अर्थ कर रहे अति का अर्थ भक्शी भक्शी करता उपभूंगते उपभोग करता है अभिवेकता क्यों कर्म फल का भोगता है अज्ञान के कारण अज्ञान न होता कर्म नहीं करता अज्ञान न होता उसकी कर्म करने की इच्छा न होती कर्म करने की इच्छा न होती तो कर्म नहीं करता कर्म नहीं करता तो फल भोगना नहीं पड़ता और कर्म कर चुका है अब तो फल भोगना ही भोगना पड़ेगा कर चुका है हाँ आगे के लिए सावधान हो सकता है ऐसे कर्म न करें जिससे कि ऐसी दुर्गति हो जाए आगे लिए शास्त्र जितने भी है जो हो गया उसको रोकने के लिए शास्त्र नहीं ये ध्यान देना यह उपदेश होता है भविष्य में ऐसा काम ना करें थो गया। गया थो गया। गया। न करे जिससे कि आप ऐसे गर्त में न जाए इसके लिए बोलता है शास्त्र तो जो हो चुका है उसको तो टलने वाला नहीं है वो तो शास्त्र क्या करेगा उसका भविष्य के लिए सावधान करता है तो वो बोलते हैं भूगते अविवेकता अज्ञान के कारण से कर्म फल का भोगता है क्यों अज्ञान के कारण कर्म किया उसने और फल कौन भोगेगा कर्म कर चुका है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा यह स्थिति कर्म फल को भोगता है और दूसरे जो तो आत्मा है परमात्मा वो तो अनाशन अन्य इतर ईश्वर अन्य जो है ये का आत्मा तो कर्म फल को भोगता है जीवात्मा सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला ये तो कर्म फल का भोगता है दूसरा आत्मा वो क्या होता है अनशन न खाता हुआ भोगता नहीं भोगता कर्म भोगता नहीं हो अन्य मान इतर ईश्वर दूसरा जो आत्मा है ईश्वर है वो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उसका स्वभाव ऐसा है नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है ज्ञान स्वरूप है और नित्य मुक्त स्वभाव है ऐसा स्वरूप वाला जो आत्मा है वो सर्वज्ञ सबको जानने वाला जो आत्मा है अंतर्यामी जिसको बोलते हैं साक्षी जिसको बोलते हैं यह आत्मा ऐसा आत्मा है सर्वज्ञ सत्य उपाधि माया उपाधि वाला अंतकरण उपाधि वाला नहीं है वो सत्य उपाधि सत्यो मैं माया माया उपाधि वाला जो परमात्मा है वो भी उपाधि वाला ही है माया उपाधि वाला है ईश्वर जो ईश्वर है ना अस्नाती वो खाता नहीं है कर्म फल को भोगता नहीं है किंतु वो क्या करता है देखता रहेगा प्रेरिता ही असंभ वो तो कर्म फल को भोगाने के लिए प्रेरणा देने वाला है माने कर्म करवा देता है तो फल भोगता है वो प्रेरक है प्रयोज करता नहीं है वो प्रयोजक करता है वो प्रे, प्रेरक है फल को खाने वाला नहीं है खिलाने वाला है अजीबात्मा कर्म करता है तो कर्म का फल ईश्वर भोगेगा उसी को भोगना पड़ेगा जिसने किया है ईश्वर क्यों भोगेगा जो माया उपाधि वाला ईश्वर है वो कर्मफल का भो, भोक्ता नहीं प्रेरित प्रेरणा देने वाला है उभयोर भोज्य भोक्त किसको प्रेरणा देता है दोनों को भोक्ता और भोग्य पदार्थ दोनों का प्रेरणा देता है भोक्ता के आधार पर भोग्य बना देना भोग्य पदार्थ के आधार पर भोक्ता को बना देना इस तरह से प्रेरित होता है ईश्वर नित्य साक्षी सत्ता महा प्रेरक भी ऐसा प्रेरक है वो कोई बाणी से प्रेरक नहीं है क्रिया से प्रेरक नहीं है केवल साक्षी भाव से प्रेरक है जैसे चुंबक पड़ा हुआ है लोहे में क्रिया अपने बो जाती चुंबक की वजह से चुंबक में कोई क्रिया नहीं होती चुंबक बोलता भी नहीं लोहे के उधर आने की नहीं, नहीं है किंतु वह क्रिया स्वतः हो जाती है वैसे वह आत्मा में ऐसी शक्ति है क्योंकि स्वतः क्रिया हो जाती है जीवा जीवात्मा जीवात्मा कहा नित्य साक्षी सत्ता मात्र साक्षी सत्ता मात्र से प्रेरक क्रिया से नहीं बाणी से नहीं साक्षी भाव से प्रेरक है कहा की टिप्पणी साक्षित्व इत्यादि साक्षित्व ना यद अवस्थानम तावन आदरणा साक्षी रूप से या रूप से रहना अस्तित्व रूप से रहना इतने मात्र से जैसे चुंबक के अस्तित्व मात्र में लोहा में क्रिया हो जाती क्रियाशील हो जाता है लोहा ठीक इसी प्रकार है यहां भी उस परमात्मा की सान्निध्य होने पर जीवात्मा कर्म करने लग जाता है फिर कर्म फल का भोगता बनता है ये कहा न तो सतु अनशन अन्य विचार स्थिति पश्च्य केवलम कहा सतु अनशन वो जो ईश्वर है परमात्मा है अंतर्यामी है वह तो अनाशन न खाता हुआ कर्मफल को भोगता नहीं वो अनशन न खाता हुआ ही अन्यो कौन है अभिचा कसी अन्य माने ईश्वर अभिचा कशि देखता ही रहता है पश्यती चकाश्री दीप्त धातु है अभिजाक सीति का अर्थ पश्यती कर दिया देखता है केवलम देखता है एक आत्मा परम फल को भोग रहा है सुख दुःख का अनुभव करके हाई है, रो रहा है और दूसरा आत्मा तटस्थ होकर देख रहा है ऐसे तो आत्मा यहाँ दर्शन मात्र ही तेरित न राजवत उसके प्रेरणा जो है ना प्रेरित तो धर्म कैसा है दर्शन मात्र है सामने होना मात्र है राजा के समान नहीं है राजा तो क्रिया से भी सेना को काम करवाती है राजा स्वयं लड़ने जाते थे पहले जमाने में अथवा से सेना से काम करवाने वाले होते राजा ऐसा करो ऐसा करो स्वतः क्रिया से क्रियाशील होकर के दूसरे को क्रिया कराना कर्म करवाना अथवा से ऐसा दोनों नहीं राजा के समान नहीं है वो तो दर्शन मात्र से साक्षी भाव में होते हुए ही प्रेरक बनता है ऐसा कहा न राजवत है ना टिप्पणी चार की न राजवत इतने भी ऐसा भी पढ़ा जाता है जब राज न राजवत पाठ है तो फिर ये टिप्पणी की आवश्यकता नहीं दिखती है उस समय में दूसरा ही उस था पाठ इसलिए टिप्पणी लगाना पड़ा अच्छा ठीक प्राधान, है प्राधान्य न अपूर्वत्व तात्पर्य विषय अब यहां पर एक विशेष रूप से बदलाना है क्या एक तो सत्यादि के साधन का विधान करना है इस तृतीय मुंडक में क्योंकि जीवन में जिसका सत्य भाषण नहीं है और तपस्या नहीं है मन और इंद्रिया आदि का निग्रह नहीं किया है जिस व्यक्ति ने पंचम मंत्र में चाहेगा सत्य न लभ्य तपसा है सातमा समय ज्ञान है ना ब्रह्मचर्य नित्यम इत्यादि पंचम मंत्र में आने वाला है ये सत्यादि साधन चाहिए अगर आपको प्रणवादी धनुष उठा पाएंगे आप जो पूर्वोक्त तो योग बताया था धामशादी का योग तभी आप उसको काम कर पाएंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे सत्यादि न हो सहकारी साधन का विधान करना और दूसरी बात पता था मुख्य रूप से यह प्राधान्य प्राधान्यना मुख्य रूप से उसी आत्मा की चर्चा करनी है प्रकार बदल करके अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है कहा दबा शिकार दुर्भगा बोला इसलिए प्रकार बदल करके उसी आत्मा की चर्चा करने का था प्राधान्य ना माने अपूर्वत्व ना तात्पर्य विषय तय इत्य अपूर्व रूप से पूर्व में कथित नहीं है ऐसे एक प्रकार बताएं कि उस तरह से आत्मा की चर्चा करेंगे तात्पर्य विषय तय तात्पर्य का विषय बना करके तत्परता का विषय बना करके अर्थ करना है एक आप अपराधान सात की टिप्पणी अपूर्वत्वी मानांतर अनावगतवे ना अन्य प्रमाण का विषय नहीं इसी से सिद्ध होगा तृतीय मुंड पढ़ेंगे तभी पता लगेगा आत्मा के बारे में ऐसा एक अपूर्वता दिखाएंगे तो विशेष कर बतलाएंगे आगे टीका तीन जगह में चार जगह में बना हुआ है आकार आकार आकार द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया चार शब्द चार पद में ऐसी स्थिति है होना चाहिए औना चाहिए दो सुपर्ण सयुज सखाऊ ऐसा होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से किन्तु यहाँ आ, आ, आ, आ, आकार है यही बता रहे टिका में द्वा सुपर्ण इत्याद्वि द्विवचन प्रथमा की दोवचन है सर किंतु आकार छंदस औ विवर्ती की जगह में आ वैदिक प्रयोग है ये छांदस प्रयोग है ये बताएगा अच्छा आगे कहते हैं टीका में जीव से अज्ञत्मक शक्ति योगा शोभनम उचित पतनम्य नियमक भावगमन योत शोभन पतनौ सुपर का अर्थ भाष्यकार में शोभन पतनौ कहा था तो शोभन पतनौ मैने क्या है कहते यही यहाँ टीका में बता रहे हैं जीवस्या अज्ञा जीव अज्ञानी जितने भी समझाओ समझेगा नहीं अपना हट छोड़ेगा नहीं अज्ञानी है तो अज्ञानी है जीव का स्वभाव ऐसा है जीव से अज्ञत अज्ञतव तो धर्म बड़ा हुआ है बड़ा हुआ है जीव अज्ञानी होने से नियमित्व न जो अज्ञानी होता है दूसरे के नियंत्रण में जरूर पड़ता है जो बुद्धिमान उसको कब्जा कर ही लेगा जो अज्ञानी होगा जो बुद्धिमान होगा उसके कर्जे में आ जाएगा फंदे में आ जाएगा जीवन से न न न वो नियम में हो जाता है अज्ञान अज्ञानी है जो अज्ञानी होगा दूसरे का नियम में होता है जैसे बैल होते हैं जान नहीं है जीवन पर दूसरे के गुलाम हो जाते हैं हाथी आदि है देखा है जो अज्ञानी होगा जो नियम में बनेगा नियंता नहीं बन सकता जीव अज्ञानी है इसलिए नियम में कोटि में आता है नियमता नहीं बन सकता नियम में ना नियम में भाव है यही योग्यता है इसमें नियम में होना ही योग्योग्यता है जीव में योग्यता क्या है दूसरे के अधीन होना ये ये इसके स्वभाव है योग्यता है इसकी और इस तरह से ईश्वर का स्वभाव क्या है सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञत्व है ना सर्वज्ञ है ये अज्ञा है समझ रहा है वो और उसको नियामक बन जाता है ईश्वरी कहते हैं सर्वज्ञत्व तो है ना नियामकत्व शक्ति होगा उसमें नियामकत्व शक्ति होने से ईश्वर में नियामकत्व शक्ति है सर्वज्ञ है वो हर जीव के बारे में भी जानता है अजीब अज्ञानी है वो ज्ञाता अज्ञानी है इसलिए वो नियामक होना ठीक है वह नियामक है, नियाम है। शोभनम उचितम पतनम नियम में नियम भाव नियम नियमा नियामक भाव गमन तो यहां पतन का अर्थ क्या है नियम में नियम नियामक भाव में प्राप्त होना यह ठीक है ये दोनों का ठीक है तऊ शोभन पतनों उन दोनों को शोभन पतनों नियम में नियामक भाव से रहते हैं दोनों इसलिए इनको शोभन पदनौ सुपर्ण शब्द से कहा पक्षी रूप में दृष्टान दिया कहा पक्षी सामान्य कहा था भाष्य में कहा था अथवा पक्षी के समान है दोनों इसको कहते हैं पक्षी उड़ गया बोलते हैं कि जीवात्मा चले जाने पर क्या बोलते हैं पक्षी उड़ गया ऐसा बोलते हैं लोग पक्षी के समान है यह जैसे पक्षी एक वृक्ष में थोड़ी देर बैठे फिर दूसरे वृक्ष में चली जाती है ठीक इसी प्रकार ये भी एक शरीर में थोड़ी देर है ज्यादा नहीं हमारी आयु क्या है किस किस खेत की बोली हमारी आयु गुजर उसके बाद फिर दूसरे में जाना फिर दूसरे में जाना बदलते रहना यही आप पक्षी के समान यही है वृक्ष बदलना जैसे पक्षी ने वृक्ष बदलना है तो ये शरीर बदलता है इसलिए पक्षी सामान्य कहा था उसका अर्थ करते हैं वृक्षा वृक्षाश्रया श्रदात स्रड़ाद, वृक्ष में आश्रित श्रवण पड़ा है ना समान वृक्ष एक वृक्ष में आश्रित होते हैं दोनों कहा तो पक्षी के समान है ये वृक्षाश्रय आदि सर्वणात् वृक्ष के आश्रय आदि धर्म सुनाई पड़ा है यहां इसलिए पक्ष के समान होने से इनको सुपर्ण बोल गया आगे ये जो ये वृक्ष का विस्तार किया था भाष्य में अयम वृक्ष करके कहा था अयम भी वृक्ष ये वृक्ष कैसा है ऊर््व मूल अवाख अस्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभव क्षेत्र संज्ञ कर्व कर्म फलाश्रय इत्यादि कहा था ये जो शरीर रूपी वृक्ष की चर्चा की भाष्य में उसका अर्थ टीका ना उत्कृष्टम ब्रह्म मूलम अधिष्ठान उत्कृष्ट ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म इसका अधिष्ठान है शरीर का अधिष्ठान मूल अधिष्ठान परमात्मा है इसलिए इसको कहा उर्द मूल कहा और अबाक शाखा करते अबांच प्राणादय शाखा इव अश्य संसार जो वृक्ष है इसका कैसा है नीचे की तरफ प्राणादि मन हिरणनगरवादी शाखा है नीचे है शाखा के स्थान में है शाखा तो नहीं शाखा के स्थान में इसलिए अबाक शाखा कहा प्राणादय नव की टिप्पणी है न नीचे है इसलिए अब कहा आगे अस्वत्थ कहा हुआ है कल तक के भी कोई निर्धारण नहीं है निश्चय नहीं है रह जाए उसको अस्वत्थ बोलते हैं जैसे पीपल के पत्ता कभी भी स्थिर नहीं होता हिलता रहता इसलिए उसका नाम अस्वत्थ कहा जाता है माने ऑक्सीजन के अभाव दिखता है हवा की कमी दिखाई पड़ती है फिर भी वो पत्ता हिलता रहेगा पल के पति में ऐसा ठीक इसी प्रकार है अश्वत्था। ये क्या अश्वत्था तो कहते हैं स्वस्थान शक्य कल की स्थिति का नियं, नियंत्रण नहीं किया जा सकता इसका कल तक रहेगा ऐसा नियंत्रण करना संभव नहीं है कोई भी लिख करके दे कल तक ये शरीर रहेगा नहीं लिख सकता अच्छा बुद्धिमान होगा तो लिखेगा नहीं लिख कहते हैं युद्धिष्ठिर के जमाने में एक घटना सुनाते हैं महाभारत में सुनाते हैं युद्धिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आए युद्धिष्ठ कार्य में व्यस्त थे युद्धिष्ठ ने कहा कल आप आ जाओ कल मिल जाएगा ऐसा बोलते भीम बैठे थे बगल में भीम को जाकर के भीम ने क्या किया एक नगाड़ा था बहुत बड़ी घटना होने पर बढ़ाया बजाया जाता था सामान्य में विशेष घटना में बजाया जाता था ऐसा नगड़ा तावना जहाँ के नगड़ा बजा रही है सब आ गए इकट्ठे हो गए अगर नगाड़ा बजाने पर कोई विशेष बात है सबने कट्ठा होना जैसे आश्रमों में दस नामी घंटा बोलते हैं ऐसा होता है आश्रम में होता है वो बजने पर सब एकत्रित होते हैं महात्मा इसको दस घंटा बोलते हैं वैसे डीप है। जब नगाड़ा बजाया तो सब आ गए क्या हुआ क्या हुआ क्या घटना घटी पूछा गया भीम ने कहा बड़ी खुशी की बात है बोला क्या हुआ मैंने हमारे भाई साहब ने काल को जीत लिया बोला कैसे बोले कल तक की उनके गारंटी हो गई है वो तो ब्राह्मण मांगने आया था उसको बोला कल आ जाना गया काल को जीत लिया इतना समय तो जीत लिया ना पक्का हो गया ना तब इधर जी समझ गए बात उस ब्राह्मण को बुला के तुरंत दे दिया ऐसी कहानी है कल तक के कोई भरोसा नहीं है इसको अस्वत कहते यही टीका बोल रहे हैं स्वस्थान नियंत्रु अश्य नशक्यम कल की स्थान माने स्थिति कल के स्थिति के नियंत्रण करना जिसका संभव नहीं है उसको अस्वत्थ कहा शरीर अस्वत्थ है कोई पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला पता नहीं है इसलिए अस्वत्थ कहा अस्वत्थ और इसके मूल कारण क्या होता है अव्यक्त मूल प्रभ ऐसा दिया था प्रकृति इसके मूल कारण है त्रिगुणावस्था जो प्रकृति है सतगुण रजोगुण तमोगुण वाली प्रकृति त्रिगुणावस्था वाली इसके मूल कारण है अज्ञान है यही बताते हैं ठीक है अब्यक्तम माने अभ्यातम प्रकृति को अभ्याकृत करते हैं जगत व्याकृत अवस्था है थूलीभूत अवस्था है प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में है अभ्यक्तम मैंने अभ्याकृतम मूलम उपादानम अन्वयी यह अन्वयी है उपादान कारण है उपादान कारण है उपादान कारण है जिसका जिस शरीर का उसको कहा अव्यक्त मूल प्रभाव इत्यादि कहा और तस्मात प्रभावती उस अव्यक्त से उत्पन्न होता है इसके उत्पत्ति के पहले यह अव्यक्त अवस्था में रहता है दिखाई नहीं पड़ता प्रकृति भाव में था अब यहाँ फूल बनके दिखाई दे रहा है और कुछ दिन के बाद फिर अव्यक्त में चला जाएगा प्रकृति में दिखाई फिर यहाँ दिखने वाला नहीं चित्र यहाँ तो प्रकृति रूपी था फिर भी प्रकृति रूपी हो जाएगा सब ऐसा है इसलिए कोई अभिमान न करे शरीर को लेकर अभिमान न करे इसका कोई भरोसा नहीं है अव्यक्तम अभ्याकृतम मूलम उपादान उपादान का अर्थ अन्वयी ऐसा है संबंधी है इसका अन्वयी माने संबंधी पांच की टिप्पणी परिणाम माने प्रकृति का परिणाम है ये मूल जो प्रकृति है त्रिगुणात् प्रकृति का परिणाम है परिणामी है ये ऐसा संबंध वाला प्रवृत्ति उस प्रकृति से से अव्यक्त मूल प्रभाव भाष्य में से कहा हुआ यावत अज्ञान भावी इत्य जब तक अज्ञान है तब तक चलता है संसार ज्ञान होने पर नहीं चलेगा असंग शस्त्र ने दृढ़ चित्वा इसको काटना है तो असंग रूपी शस्त्र चाहिए ऐसा है और अविद्या काम कर्म बासना नाम आश्रय ऐसा शरीर है लिंगम उपाधि जो अविद्या काम कर्म जो संस्कार इस इसका आश्रय होता है लिंग शरीर वो उपाधि है जिस जीवात्मा का जिस आत्मा का लिंग शरीर उपाधि है जिस लिंग शरीर के ये विशेषण लगे अविद्या काम कर्म बासना जिसमें आश्रित है अज्ञान है अज्ञान होने से कर्म करने की इच्छा होती है तत्त लोक प्राप्ति की इच्छा होगी इस लोक अथवा परलोक प्राप्ति की इच्छा होगी फिर उसका अनुकूल कर्म करेगा फिर कर्म करने के बाद फिर संस्कार बनेगा संस्कार के बाद फिर कर्म करेगा ये चलता रहेगा प्रात काल खाया उसका संस्कार है अब उस क्षण के बाद में फिर चूल्हा चेहताना शुरू कर देता है क्यों वो जो खाया था संस्कार बन गया है फिर खाने की इच्छा होगी इच्छा होगी तो फिर कर्म करेगा चूल्हा चेहताएगा बनाएगा फिर खाएगा फिर वो संस्कार बनेगा यही चलता रहेगा कर्म करेगा फल भोगेगा फिर संस्कार रहेगा फिर पूर्व कर्म फिर जैसे ही कर्म करेगा फिर फल भोगेगा फिर संस्कार फिर यही चलता रहेगा संस्कार से कर्म कर्म से संस्कार यही चलता रहेगा ऐसा ही है ऐसा लिंग शरीर है अविद्या काम कर्म वासना नाम आश्रय अविद्या काम कर्म और संस्कारों का जो आश्रय है कौन लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर वही उपाधि है जिसकी ही आत्मा का सजीव जीवा उसको जीव कहते हैं उपाधि वाले को जीव कहते हैं के उपाधि हो उसको जीव कहते हैं है। है। उस प्रकार माने क्या है वो अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंग उपाधि आत्मा ऐसा बोला है और सच वहा जीव ऐसा जीव और ईश्वर ईश्वर तव करता और ईश्वर ये दो आत्मा है यहाँ एक तो ऐसा जीव है जो अविद्या काम कर्म वासना का आश्रय लिंग शरीर उपाधि वाला जीव आत्मा और दूसरा ईश्वर आत्मा दो आत्मा यहाँ जीता और ईश्वर की क्या उपाधि है तो क्या माया उपाधि का था ये भाषण बोला था उसको यहाँ पर कहना चाह रहे हैं अच्छा टीका में कहते हैं सत्व मायाक्षम उपाधि राष्ट्र इस परमात्मा के सत्व उपाधि ईश्वर भाष्य में पंक्ति है उसका अर्थ कर रहे हैं सत्व माने माया नाम की उपाधि है इसकी ईश्वर की इसलिए उसको सत्व उपाधि बोला ज्ञात्मक अमला सत्व राशेर इति ही उत्तम वो जो माया है ना ज्ञानात्मक अंतकरण में जो तो ज्ञान होगा वो भी तो माया का ही कार्य है ज्ञानात्मक से अमल सत्व राशि मल रहित जो सत्व स ढेर है उसी को माया से कहा गया और मलिन सत्व वाले को अविद्या बोलते हैं जो जीव के पास है शुद्ध सत्व वाले को माया कहते हैं ज्ञानात्मक जो ज्ञानत्मक है उसका अमल सत्व राशि जो मल रहित सत्य राशि है सत्व का ढेर है जो गुण तुण रहित उसी को कहा यहां पर सत्व उपाधि करके कहा छह नंबर की टिप्पणी माने अमल राशि उपाधि जिसके उपाधि ऐसी होगी राशि माने उपाधि होगी माने अमल सत्व करते हैं शुद्ध सत्व प्रधान माया तत्व शुद्ध सत्व प्रधान वाला जो माया तत्व है वो राशि माने उपाधि है जिसके उसको कहा ईश्वर ऐसे दो आत्मा ये शरीर में बैठे हैं, एक तो नियामक कर्मफल को भोगाने के लिए बैठा है और एक भोगने के लिए बैठा है ये दोनों आत्मा ऐसे हैं, ऐसा यहाँ चर्चा कर रहे हैं अभी जो तो भोगने वाला है परेशान है कोई भी वस्तु से तृप्त नहीं होता कोई भी नई वस्तु देखता है सुख बुद्धि हो जाती है किंतु कालांतर में दुखी देने वाले होते सारे विषय जो भी सुख देते हैं दुखानु बदयी देते हैं मैंने केवल सुख कोई ही दे नहीं सकता विषयों में सुख देने की सामर्थ्य नहीं है सुख बुद्धि जरूर होगी किंतु मिलेगा दुख आज तक हमने जीवन में अनुभव किया है सभी का अनुभव है कोई भी विषय आया सुख देकर नहीं गया दुखी दिया दुख तो यही कहना चाहते हैं आगे मंत्र आएगा समय हो गया है रखेंगे ओ भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम क्षेत्र स्थिर सुशस्तमी सेम देविता जलायु शांति शाम